पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओमाम एतगं साधस्त परिते ददामि यमा वहच्छेव धिञ्जातवेदाह अन्वागंत यज्ञपातरभो अत्र तग्स्म जानी तपरमेव्युमन्न अर्थात ये परमेश्वर हे परम शक्ति चार ओर से यज्ञ फल आपको भेंट करते हैं अग्नि यजमान को जो फल भेंट करते हैं वह हम आपके लिए अर्पित करते हैं अंततोगत्वा यजमान परम व्योम में आता है उसकी गति को आप जानिए हे परम व्योम में स्थित दिव्य शक्तियों आप यजमान के सदेह हुए रूप को जानने की कृपा कीजिए जब यजमान देव यान पथ से गमन करे उस समय आप उस यजमान की अभिष्ट पूर्ति करने की कृपा करें पुनः भगवते स्तुति कहती हैं हरे हे ओमम ओम उद्बुद्धस््वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूरते सगुम श्रजेथामयंच अस्मिन् सधस्ते अध्यतरस्मन विश्वे देवा जय जय मां नश्चसेदत अर्थात हे अग्ने आप जागृत होने की कृपा कीजिए आप यजमान के अभिष्ट की पूर्ति करने की कृपा कीजिए आप यजमान के लिए सब सुख सृजिए हे विश्वव यजमान को आप चिरकाल तक स्वर्ग लोक में अधिष्ठित करने की कृपा कीजिए कौन आ भगवती श्रुति कहती हैं हरे ओम ओम ए नवहसि सहस्रं ए नग्नय सर्ववेदसं तेनेवम जज्ञानो नय परदेवे कुगन्तवे अर्थात हे अग्ने आप जिससे हजारों को वहन करते हैं आप जिससे सबको जानते हैं आप उसी सामर्थ्य से ज्ञान को ले जाने की कृपा कीजिए आप देवताओं के गंतव्य पर यजमान को ले जाने की कृपा कीजिए हे अग्नि पत्थर से आप हमारे इस यज्ञ को देवताओं के गंतव्य की ओर ले जाने की कृपा करें परेधि से आप हमारे इस यज्ञ को देवताओं के गंतव्य की ओर ले जाने की कृपा कीजिए हे अग्नि सुरुक से आप हमारे इस यज्ञ को देवताओं के गंतव्य की ओर ले जाने की कृपा करें वेदी से आप हमारे इस यज्ञ को देवताओं के गंतव्य की ओर ले जाने की कृपा कीजिए कुजा से आप हमारे इस यज्ञ को देवताओं के गंतव्य की ओर जाने की कृपा कीजिए हे अग्नि ऋचा से आप हमारे इस यज्ञ को देवताओं के गंतव्य की ओर जाने की कृपा कीजिए हमने जो कुछ दूसरों को दान दिया है हमने जो कुछ प्रतिमूर्ति की है हमने जो कुछ दक्षिणा दी है विश्वकर्मा अग्नि देवताओं के लिए धारने की कृपा करें जहां मधु की धाराएं लगातार प्रवाहित होती हैं जहां घी की धाराएं लगातार प्रवाहित होती हैं उन धाराओं को विश्वकर्मा अग्नि देवताओं के लिए धारने की कृपा करें अग्नि जन्म से ही सर्वज्ञ है घी उनकी आंखें हैं हावी अमृत है तीनों धातुओं का सार रज है वह असज्र जल का इन्द्रमाता है ग्रीष्म का इन्द्रमाता और हवि वही है रिजा नामक अग्नि है यजु नामक अग्नि है साम नामक अग्नि है इस पृथ्वी पर जो पांच अग्नियां हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं आप हम सबको दीर्घजीवी बनाने की कृपा करें हे इन्द्र आप शत्रुओं पर आक्रमण करके उनका नाश करें आप सामर्थ्यवान हैं हम बार-बार आपका आवाहन करते हैं हे इंद्र आप को हजारों यजमान हवि भेंट करते हैं आप यजमान द्वारा भेंट की गई हवि को धारण करते हैं आप हमारे नजदीक के सत्रों को कुचल दीजिए आप गाली गलौज करने वाले सत्रों को साधनहीन कर दीजिए आप ऐसे सत्रों का नाश कीजिए आप सब और आतंक फैला सकते हैं आप सब और से बदोत्तरी पाने वाले हैं आपसे अनुरोध है आप वृत्रासुर को पैर रहित बना दीजिए आप वृत्रासुर का नाश कर दीजिए हे इंद्रदेव आपसे अनुरोध है कि आप युद्धों में हमारे दुश्मनों को नष्ट कर दीजिए जो शत्रु हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हों उन्हें आप पतन के गर्त में पहुंचा दीजिए जो शत्रु हमें दास बनाने की इच्छा रखते हैं आप उन्हें अंधेरे गर्त में पहुंचा दीजिए हे इंद्रदेव आप हमारे चालाक शत्रुओं को सब ओर से घेर लीजिए आप हमारे पर्वत में छुपे हुए शत्रुओं का नाश कर दीजिए आप गुफाओं में छिपे हुए शत्रुओं को सब ओर से घेर लीजिए आप हमारे शेर जैसे खतरनाक शत्रुओं को सब ओर से घेर लीजिए आप हमारे पास के शत्रुओं को सब ओर से घेर लीजिए आप हमारे दूर के शत्रुओं को सब ओर से घेर लीजिए आप हमारे तीखे शत्रुओं से सत्रों को भेजिए आप हमारे सत्रों को पीछे खदेड़ दीजिए हे अग्नि आप विश्व का कल्याण करने वाले हैं आप आइए आप हमारी रक्षा कीजिए आप हमारी स्तुतियां सुनिए आप हमारी रक्षा कीजिए हे अग्नि आप स्वर्ग लोक का आधार हैं आपसे स्वर्ग लोक के बारे में पूछा गया है आपसे पृथ्वी लोक के बारे में पूछा गया है आपसे विश्व की औषधियों के में प्रवेश के बारे में पूछा गया है आप सबका कल्याण करने वाले हैं हम साहस के साथ आपसे पूछते हैं कि आप कौन हैं आप दिन में हिंसा से हमारी रक्षा कीजिए आप रात्रि में हिंसा से हमारी रक्षा कीजिए पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे हे ओम ओम अस्माकं काममग्ने तव ती अस्याम रयगुम राइवह सुवीरम अस्क्राइब बयुत के सारी, लोरय बे Спाइब माली है, जम हम्रा प्रक्री इभूत भाईब्रों भनों भनोड rough assume꺦, या लोर इन मातु भल्रीता, लोका अलो k recur प्रक वंप Candamada waspastad ₱ भरेखिदा चामह झेस बहूत जार रहे on the demographic iconio 005 हभाषे 7Hi already from next looking a फले भूत करने की आप हमसे सदा अजर अमर रहने वाली दीप्ति क्रांति को पाइए गुणा भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओम वयन्ते अध्यार रीमाहे काममुत्तान हस्ता नमः सोप सद्य यजिष्ठेन मनसा यक्छी देइवानस्त्रै धता मन्मना विप्रो अग्ने अर्थात हे अग्निदेव हम सब नमस्कार करके आज आपके पास पहुंचते हैं हे अग्निदेव हम हाथ ऊंचे करके आपको प्रणाम करते हैं आपको नमस्कार करते हैं सत सत वंदन करते हैं हे अग्निदेव हम यज्ञ में दत्त चित्त होकर एकाग्र चित्त से हैं हम मन से आपको हवि भेंट करते हैं हम मन से आपको हवि समर्पित करते हैं हे अग्निदेव आप इस हवि को ब्राह्मण गणों तक पहुंचाने की कृपा करें पुनः भगवती श्रुति कहती है अरे हे ओम धामच्छ दग्नेन्द्र ब्रह्मा देव बृहस्पतेहि सचेतसो दे सबाय देवा यज्ञम प्रावन्तनाह सुभे अर्थात हे अग्निदेव आप सबके धाम हैं सबके आश्रय हैं सबके दाता हैं हे ब्रह्मा हे बृहस्पति देव आप सबके धाम हैं सबके आश्रय हैं सबके ऊपर करुणाय कृपा करने वाले हैं सभी देव गणों से अनुरोध है कि वे अच्छे मन से किए जा रहे यजमान के इस यज्ञ को शुभ परिणति प्रदान करने की कृपा करें सफलता प्रदान करने की कृपा करें अनुग्रह करें पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओम भं त्व यविष्टादा सौसौमरे हे आहे त्रणधे गिरा रक्षतौ कामो तत मानं अर्थात हे अग्निदेव आप जौमय हैं आप दाता हैं हे अगने आप मनुष्यों की रक्षा करें हे अगने आप हमारी बाणियां सुने हे अगने आप हमारी संतान और हमारी रक्षा करने की कृपा करें